साधकों के लिए समान रूप से अनिवार्य है <laughs> श्रम करो विश्राम पाने के लिए और विश्राम का संपादन होगा तो वास्तविक जीवन मिलेगा ऐसा एक क्रम बना अब ये हिंदुओं के लिए अनिवार्य है कि गैर हिंदुओं के लिए अनिवार्य है कि किसी विशेष मन पंथ के लिए ऐसी बात है ही नहीं शरीर में ज्ञान मनोविज्ञान और और दार्शनिक सत्य तथा आर्थिकता का सत्य मानव मात्र के लिए समान रूप से लागू होता है ऐसा नहीं हो सकता कि जो जो अपने जो सनातन धर्म के मानने वाले करते हैं उनको उनके लिए विश्राम अपेक्षित है और जो लोग अपने को आर्य समाजी करते हैं उनका विकास बिना विश्राम के हो जाए ऐसा नहीं शब्दों का प्रयोग चाहे जैसे भी किया जाए और इस बात का प्रकाशन चाहे जिस जिस शैली में किया जाए लेकिन साधकों के साधन मुक्त जीवन का यह एक ऐसा अपरिहार्य तत्व तो है कि जिसको छोड़ करके कोई जीव और शरीरिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता एक बात हो गई अब दूसरी बात इस ढंग से सोचिए कि वह विश्राम आपको अपनी इस वर्तमान दशा में आवश्यक मालूम होता है कि नहीं जे? होता है परिश्रम करके हम सब लोग तो होते हैं मन में किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए और उसका समाधान नहीं सूझे तो हम लोग थकते हैं इच्छाओं की उत्पत्ति हो गई और पूर्ति के इंतजाम में लग गए और विधि के विधान से संकल्प पूरा हो गया तो उसके सुख भोग में आदमी थकता है अब ये सब साइकोलॉजी है बहुत ही स्थूल स्तर की बात है तो संकल्प पूर्ति के सुख में भी ठकता है सुखभोग की प्रवृत्ति मनुष्य में शक्तिहीनता लाती है यह है वैज्ञानिक सत्य है किसी प्रकार के सुख सुखभोग की प्रवृत्ति ऐसे जैसे गाना अच्छा लगता हो डांचना अच्छा लगता हो किसी विशेष प्रकार का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता हो किसी विशेष स्थान में घूमना घामना खेलना बड़ा अच्छा लगता हो तो इन सब बातों को लगातार करते जाओ तो ताकत बढ़ेगी कि कि थकान आएगी, थकान आएगी। तो बिल्कुल सच्ची बात है इसके लिए ग्रंथ की ग्रंथ का प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है और किसी से समर्थन लेने की जरूरत नहीं है यह सब हमारे आपके जीवन की अपनी जानी हुई बात है कि किसी प्रकार में लग जाओ तो शक्तिहीनता आती है तो भू प्रवृत्ति सुखद लगती है और उसके परिणाम में जब शक्तिहीनता है तब तो बुरा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता तो ये जानी हुई बात हो गई कि भू प्रवृत्ति में शक्तिहीनता है और मनुष्य को शक्तिहीनता पसंद नहीं है इसलिए जो अपने को साधक करता है और जिसको पूर्ण विश्राम चाहिए परम शांति चाहिए तो उसका पहला ही कदम होगा कि वो अपने को किसी प्रकार की भोग प्रवृत्ति के द्वारा शक्तिहीन न बनावे तो एक बात ये हो गई अब दूसरी तरफ से सोचो क्या है नहीं पड़ेंगे नियम कर दिया आपने अपने ऊपर तो उस हानि से बच गए मन बहलाओ के पेड़ में पढ़ करके शक्तिहीन नहीं बनेंगे थकान नहीं आने देंगे तो उससे बच गए आप बहुत छोटी छोटी बातों में तो उसमें से जब जब शक्ति बची रहेगी तब उससे आपका बड़ा उपकार होगा क्या उपकार होगा कि जब भोग में से शक्ति बच जाएगी तो कर्तव्य पालन में लग जाएगी और कर्तव्य पालन में लग जाएगी तो आप भी भीतरा पुरुष होने के अधिकारी हो जाएंगे सुख के फेर में पड़ा हुआ तो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ नहीं होता है और पर्तव्य निष्ठो हुए बिना वीर होने की सामर्थ्य नहीं आती है और वो सामर्थ्य नहीं आई तो आगे से बढ़ना समझे ही नहीं है तो मानव सेवा संघ की चर्चा में सिद्ध जी ने चर्चा बहुत कम है क्योंकि महाराज जी ने उसको चर्चा का विषय माना नहीं वो तो अनुभव तो करने का विषय हो गया और हमारी आपकी जो वर्तमान दशा है जहाँ से हमें कदम उठाना है जहाँ से हमें आगे बढ़ना है वहाँ से चर्चा आरंभ होती है तो पहली बात हो गई कि भोग प्रवृत्ति के द्वारा अपने को शक्तिहीन नहीं बनाना है तो संमित कर लो नियमित कर लो बच जाओ उसी से तब तो फिर हम उसके आगे हम लोग बढ़ सकेंगे और वो क्या है कि सुख भोग की प्रवृत्ति का जो थकान है वो तो स्थूल स्तर पर होता है शरीरों के और उसको आसानी से मिटाया भी जा सकता है लेकिन सुख भोग का लालच जो अति सूक्ष्म है भीतर तो उसको भी निकाल देना चाहिए क्योंकि जो रहेगा तो उसके भार से फिर वृत्तियों को एक केंद्र पर केंद्रित करना संभव नहीं होगा जीवनी शक्ति की कितनी धाराएं बन जाती हैं, विभिन्न रूपों में बढ़ करके अलग अलग केंद्रों से जाकर के वृत्ति जुट जाती है और धीरे धीरे धीरे धीरे करके शक्तियों का ह्रास हो जाता है तो वो जीत से उसकी पसंद की भी हटानी चाहिए तो से उसकी पसंदगी भी हटा दी गई कब क्या करेंगे तो क्या भूख झगने पर खाएंगे नहीं पर सोने सोनेगे नहीं ऐसा नहीं है उसका अर्थ यह होता है कि इस इस प्रवृत्ति को तुम जीवन मत मानो इसकी चाह अपने भीतर मत रखो इसमें रोग को जीवन मत मानो तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई हित का के लिए ढील जाए तो मुंह में लगेगा, होगा, लेकिन उसमें उसको को स्वीकार करो, ऐसा तो सोचो कि बड़ा स्वाद आया, अब तो मुझे तो रोज मिलना ही चाहिए और ऐसे स्वादिष्ट वस्तु को खाना ही जीवन है ऐसा नहीं मानना चाहिए शरीर की सेवा के लिए जो, जो सहज से प्राप्त हो गया उसकी आहूति डाल दी शरीर में और फिर उससे तुम निश्चिंत तो हो जाओ तो ये उदाहरण मैं अपने लोगों के सामने रख रही हूँ कि कहीं ऐसा न तो सोचने लगी कि भाई हर सुखद प्रवृत्ति से बंधन में बनता है आदमी तो भूख लगने पर अगर भोजन करो अच्छी भूख लगी हो स्वास्थ्य अच्छा हो तो बहुत सादी रोटी खाने में भी बड़ा मीठा लगता है तो मीठा तो लगेगा ही हर ग्रास बहुत तो लगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ज्ञान भंग हो गया कि साधना बंद होगी इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य अच्छा है वस्तु अच्छी है और ठीक है वस्तु को वस्तु के हवाले कर दो और तुम अपनी सजगता बनाए रखो तो प्रत्येक दिन के दैनिक जीवन में शरीर की सेवा का जो सामान्य व्यवहार है उसमें कोई, कोई संदेह कर के ऊंचन में नहीं बोझना चाहिए लेकिन बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानना चाहिए कि जो प्रति हमारी चल रही है उसमें शरीर की सेवा की दृष्टि कितनी है और सुख की दृष्टि कितनी है तो सुख बुद्धि उसमें न रख करके सेवा बुद्धि से काम किया जाएगा तो बंधन नहीं बनेगा और आग नहीं बनेगा तो वह भी बात भी हो अब उसके आगे अपने को तो श्रम रहित तो होना है अपने को विश्राम पाना है और स्वाद के संबंध में भी मैंने अच्छे संतों के निकट कर करके भी देखा है और सुना भी है और मैं उसको सही भी मानती हूँ कि जब तक वास्तविक जीवन का अनुभव अपने को नहीं हुआ है जब तक अपनी सारी वृत्ति उस रस से सरस होकर डिफरिंग गई है तभी तक शरीरों के स्तर पर स्वाद बेस्वाद खट्टा मीठा नमक और टीका इन सब बातों का पता चलता है और नहीं तो स्वाद स्वादस आदमी को इतना आकर्षक लगता है इतना आकर्षक लगता है कि उस रस में छके हुए को तो पता ही नहीं चलता है कि जो जो मुख में जा रहा है जो रस बन रहा है वो कैसा है खट्टा है कि मीठा है कि फीका है कि कैसा है कुछ भी पता चलता है ऐसा चीज होता है और ऐसे संघ को भी देखा है कि जिनकी वृद्धि अंतर्मुख हो गई अपने उद्भव से जुट गई होगी ये तो मेरा अनुमान है और बाहर से जो देखने में आया वो ये देखने में आया कि उस आनंद में वो इतने मस्त रहने लगे कि कई कई दिनों तक उनको आहार दिया नहीं जा सकता था खूब पैर सजाया जा रहा है खूब पलव का उच्चारण किया जा रहा है कि इनका किसी तरह से अंतर की वृत्ति बहुमुखी हो तो भोजन में कुछ लेकर के उनके मुख में ग्रास डाला जा जाए लेकिन और बहुत, बहुत उपाय करने पर भी कई कई दिन तक समाधि उनकी टूटती ही नहीं थी योगी थे अभी हाल की बात है बहुत पुरानी बात नहीं है छोटा तो न थे उनका आश्रम तो भी है लेकिन हम उनका शरीर नहीं रहा तो ऐसा ही होता है ऐसे सोच करके आप देखिएगा तो अपने जीवन की गरीबी अपने को पता चल जाएगी उसकी गरीबी क्या होता है कि आप बैठे हैं और भीतर से भर न उठे कि चलते जरा घूम कि भोजन मिला उसको ग्रहण कर रहे हैं और फिर कुछ मन प्रसन्े खाद्य पदार्थों की याद आ गई कि इसमें जरा ऐसा और होता तो अच्छा होता इतना तो ठीक है इसमें और ध्यान मिलता तो अच्छा होता तो बैठे हैं तो कहीं जाने की याद आ कुछ खा रहे हैं तो कुछ और और वस्तु की स्वाद याद आवे कुछ कर रहे हैं तो कुछ और करने की याद आवे अगर इस तरह की दशा अपनी भीतर से होती हो तो साधक होने के नाते खाना और तो घूमना और बोलना वो सब छोड़ के अकेले बैठ करके अपनी ओर देखना आरंभ करिए कि भाई क्या बात है कि हम जो जो खा रहे थे उससे भिन्न वस्तुओं की चार पैदा हुई जहाँ बैठे थे वहाँ से कहीं और जाने का संकल्प पैदा हो गया जो कर रहे थे तो उसको छोड़ करके कुछ और करने की बात याद आ गई क्या कारण है ऐसा करके अगर अपने भीतर आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैठे हैं तो वो बैठने में आपको वो सरसता नहीं मिल रही है कि संसार और शरीर से आपको छुटा दे खारजी है तो जो विषया है शरीर की सेवा के लिए प्रयास है और कुछ खास बात है नहीं और उसके बिना कोई कोई अभाव और निरस्ता नहीं लग रही है ऐसा कब होता है तो लक्ष्य पर दृष्टि रहे तब होता है प्रभु के मंगल में विधान में इच्छा रहे तब होता है आदमी स्वर्ष में डूबा रहे तब होता है प्रभु प्रेम की प्रतीक्षा में डूबा रहे प्रबल उत्कंठा में लगा रहे तब होता है तो न दिन का पता है न रात का पता है न स्वार का पता है न कुछ करने का है न कुछ नहीं करने का है ये बातें साधक के जीवन में बहुत स्वाभाविक होनी चाहिए और अपनी वर्तमान दशा का पता चलना हर साधक के लिए बहुत जरूरी बात है अगर मन उच गया अब यहाँ रहते रहते अच्छा नहीं लगा तो और तो पूछो कि जब से जन्मे तब से कहा गए कितना कितना भ्रमण किया, कितनी कितनी जगह बदले, परिस्थिति बदले, अभी तक अगर संतोष नहीं हुआ तो और एक नई परिस्थिति नई जगह बदल देने से संतोष हो जाएगा ये नहीं होगा इसलिए उस संकल्प को ना न महत्व देना चाहिए ना उसका समर्थन करना चाहिए ना उसके अनुसार कमिटी करनी चाहिए खोज करनी चाहिए अपनी कि भाई विश्राम जहाँ मिल सकता है वह तो अपने भीतर ही है श्रम कहाँ है उससे विमुख हो करके पराश्रय और पराधीनता में पड़ती और दौड़ने में श्रम और स्वाति और सन्मुख होने में विश्राम है उससे विमुख होने में श्रम है और अभाव है तो ऐसे अपनी दशा को देख देख करके अपने को समझाते चले जाओ तो अशांत होने के कारण सब मिटते चले जाएंगे खर्च बर्त होती है अब अपनी दशा क्या है तो अगर कोई संकल्प को उठा और वो अशुभ नहीं है किसी का नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है और उसकी पूर्ति की परिस्थिति है तो संकल्प निर्ति की शांति और विश्राम पर दृष्टि नहीं जाते और संकल्प पूर्ति की संभावना है तो संकल्प पूर्ति के सुख पर दृष्टि चली जाती है करना क्या चाहिए कि संकल्प निवृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए जहां भी अपने को तो विश्राम मिलेगा विश्राम में जीवन है तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है बचपन से खटकती रहती थी पहले भी लेकिन उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं मालूम था क्या होता है कि की अनुकूल परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति के भीतर एक अभाव खटकता रहता है तो सामर्थ्यवान क्या करते हैं जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास शरीर में बल है और जिनकी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वे लोग क्या करते हैं कि संकट और भीतर भीतर से जब अभाव करता है तो बाहर बाहर से मन बहलाओ का प्रोग्राम बनाते रहते हैं और बड़ी व्यस्तता मैंने देखी है बड़ा बड़ा उपाय करते रहते हैं बहुत जोर जोर की तैयारियां होती रहती हैं अब यहाँ जाएंगे अब वहाँ जाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे तो भीतर भीतर हमको इतना दुख लगता है मैं कहती हूँ हाय रे मनुष्य तुझे तुझे जो चाहिए वो अपने भीतर ही और उस पर दृष्टि न रखने के कारण कहा जिंदगी को तो खतरे में डाल करके भी बदलाव करता, करता है, तो, तो जो, जो है, जो है उससे विमुख रहने के कारण से व्यक्ति के भीतर रह रह करके अभाव सताता है और जब जब अभाव सताता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति ता है और रोता है और अनुकूल परिस्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति बिजली दिशा में दौड़ता है आज तक की जिंदगी हम लोगों की जो बीती है उसमें आप सचमुच बताइएगा कि सुखद घड़ियों को देखा है कि नहीं जी देखा है तो सुखद घड़ियों को देखने के बाद भी अब मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ कृत्य कृत्य हो गया कुछ नहीं चाहिए ऐसा लगता है क्या नहीं लगता है बड़ी दयनीय दशा होती है क्या होता है कि सुखद घरों का के, के जो चांसेस हैं वो जैसे जैसे आप उम्र की बढ़ाव में चले जाइए एडवांस एज में पहुंचने लगी तो सुखद भाषण के चांसेस कम हो गए शक्ति कम हो गई समाज में तो स्थान घट गया परिवार में नई पीढ़ी के लोगों ने सरकार कारोबार अपने हाथ में ले लिया अब किसी को आपसे सलाह लेने की जरूरत भी नहीं है और आप जबरदस्ती बेटे को और छोटे को बुला बुला के पूछ रहे हैं अरे भैया है, तुम्हारी सर्विस कैसी चल रही है तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है तो बाबू जी फुर्सत होगी तो बताएंगे अभी तो आप चुपचा करेंगे शाम करेंगे पर जो मैंने धरती माता को इतना भार दिया कि उन्होंने अस्सी वर्ष तक मेरे भार को वो अपने पर संभाला तो उसका प्रतिदान क्या दिया है? कुछ नहीं। नारायण छोटे से धन्य से नंद धर्म इस धरती पर गिरे थे और अब फिर इस धरती पर उसी असहाय अवस्था में गिर करके प्राण त्यागनी के लिए तैयार है बात है सोचो तो मनुष्य के जीवन का फल क्या निकला तो कुछ नहीं निकला इसलिए आपके भीतर जब अभाव लगे तो हम भूल मुझको तो बड़ी मदद मिली जब से लगे तो मैं परमात्मा से आलोचना करने लग जाऊं सबसे पूछती रहूं पूछती रहू ऐसे करते करते के पास पहुँच गयी जिन्होंने हर प्रकार से मेरे सब संदेहों का निवारण कर दिया तो मनुष्य के भीतर जो जो अभाव नोष है वो न विधान का दोष है न परमात्मा का दोष है और वो कोई अस्थाई बीमारी भी नहीं है कि जिसका नाश हो वो तो इस बात को याद दिलाने के लिए है कि सचमुच जो तुम्हारा स्वरूप है उससे तुम बिछुड़ गए हो सचमुच जो तुम्हारा अपना प्रीतम है उससे तुम बिछड़ गए हो सचमुच जो तुम जिस रस के अधिकारी हो उससे तुम विमुख हो गए हो तो तो हम अपने ए, अपने स्वरूप से विमुख हो गए हैं इस बात को याद दिलाने के लिए वो अभाव सुता है भीतर भीतर समय महसूस होती है फिर अब करे क्या तो भीतर से जब अभाव लगे तो बाहर से मन बदलाव की चेष्टा मत कीजिए ये एक खास बात है इससे मदद मिलेगी अब साइकोलॉजिस्ट होने हमें नाते अगर अगर पूछा जाए तो तो साइकोलॉजी तो पूरी जिंदगी की कथा बता ही नहीं सकती ऊपरी ऊपरी बातों से तो थोड़ा बहुत तो परिचय मिलता है तो वो कहेंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई नीर नीज़्ता, नीलता में जिंदगी बिताओगे तो मानसिक विकृति पैदा हो जाएगी इसलिए मन को प्रसन्न करने का कुछ कुछ है रखो छात्रावास तो में, में रहती थी जिस कमरे में रहती थी वो कमरे कमरों की दीवारें ऐसी ही सुनी रहती थी तो कोई कोई सखी सहेली मानी शिक्षिका भीतर भीतर आए कमरे में कभी तो कहीं कैसा सुना सुंदर कमरा रखती है तो तो देखी तो दीवारों में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र लटका लो तो अच्छा लगेगा सुंदर-सुंदर कमरा रखती हूँ चित्र भी नहीं लटकाती हूँ ध्यान नहीं देती थी मैं उनको कुछ उत्तर नहीं देती थी जब वो लो लोग चली जाए तो मैं अकेले सोने कमरे में बन करके बैठती तो मैं कहती कि अच्छा तो उस पाँच चाट करके प्यास बुझा लूगी दीवारों में चित्र लटका करके चित्र को सरस कर लोगी तो उत्तर मिलता नहीं तो नहीं तो नहीं लटकाएंगे चित्र नहीं लगाएंगे ऐसे ही रहेगा तो बाहर का जो जो मन है, उसमें व्यक्ति भीतर के रस पर से जाता है ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं तो ऐसा निवेदन करती हूँ कि साधक भाई बहनों को जब जब कभी भीतर से सुनर सुनर कर लगे तो उस घड़ी का बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए अपने में खूब जागृति और चेतना लाना चाहिए की अरे भाई ये निरसता तो मुझे रस स्वरूप मेरे परम पर प्रभु की याद दिला रही है तो अगर अगर मूल बात पर दृष्टि चली गई तो बाहर की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी प्रवृत्ति का संकल्प नहीं रह जाएगा तो आपको शांति मिलेगी विश्राम मिलेगा और अगर, अगर मन बदलाव पर दृष्टि चली गई तो शांत लगा पाएंगे कि प्रवृत्ति में डूब जाएंगे जी बिना प्रवृत्ति के मन बढ़ला तो होगा नहीं पिक्चर देखने चलो कि बगीचे में घूमने चलो कि चाट खाने चलो कि होटल के चक्कर लगाओ बिना तो प्रवृत्ति के मन बहला तो नहीं सकता है तो गाना गाओ की नाचो की कथा कहाानी कहो की पत्ते खेलो कि क्या करो कि क्या करो, करो। कहाँ से कहाँ चला जाता है आदमी आनंद तो स्वरूप जो उसके भीतर ही भी विद्यमान है बिछुड़ करके कहा पहुँच जाता है आदमी मन बदलाव के फेर में जो करना चाहिए शो भी करे जो नहीं करना चाहिए भी करे और उसके दुष्परिणामों में फंस करके अधिकाधिक दुख खरीदे तो साधक वर्ग को ऐसा नहीं करना चाहिए साधक वर्ग को निम संकल्प का थी थी में रहने का स्वभाव बनाना चाहिए तो भीतर भीतर से कमी महसूस हो अभाव महसूस हो नीरता सतावे तो तुरंत अकेले कमरा बंद करके बैठ जाओ और याद करो ये अच्छा ये जो बात है ऐसा जो लग रहा है ये तो इसलिए कि हम अपने रस स्रोत से विमुख हो गए तो सचमुच परमात्मा से अपना निकट संबंध है उस रस स्वरूप से हम सदा के लिए जुटे हुए हैं इस बात को भूल जाने से उनकी विस्मति के कारण से भी तभी भीतर निरस्ता आती है ऐसा होता है जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि धन होता है तो निरस्ता नहीं होती तो जिसके पास धन होता है उसको दूसरा कुछ कारण सोचता है वो हो गया तो कुछ और कारण सोचता है तो ये तो असाधारण काल की बात है और साधक और सत्संगी की बात क्या है कि जब तभी भीतर से अभाव लगे तो प्रभु का दिया हुआ शुभ संवाद समझना चाहिए कि अच्छा हम तो भूल गए थे हमारे प्यारे को हमारी याद आ रही है और उनसे बिछोड़ने का उनके विमुख होने का ये संदेश आया है तो शांत जब, से हो जाओ एकांत में बैठ जाओ उम्मीद से कहो एक बार स्वामी जी महाराज को तो मैंने सुनाया बहुत दुखद दशा थी दशा ऐसी थी कि इस दृश्य जगत में जीवन को सरस बनाने के लायके कोई आधार मजबूत को दिखाई नहीं देता लेता था तो इधर कोई सहारा है नहीं और और जो असली बार है उसका पता नहीं मुझको मुस्तमानों की नहीं था कि असली बार क्या है जीवन के लिए तो असली बार जो है जो जो अपना अपना आधार जीवन का है जो अपना उद्गम है जो अपना परम हितैषी परम आत्मीय चिंता का है वो वो अनंत परमाण है इन बातों का कुछ पता भी नहीं था और जो दिखाई दे रहा था उसमें कहीं कुछ साग लगे ही नहीं तो भीतर से बहुत सुना सुना लगे तो क्या करें कैसे करें और क्रोधावे तो परमात्मा के विधान पर कैसे सृष्टि बनाई कैसे क्या, क्या, क्या, क्या कुछ गड़बड़ कहीं है नहीं तो हमको खुशी क्यों नहीं होती अच्छा होने लगती तो गड़बड़ अपने था उसको मालूम नहीं है तो जिसने हमको बनाया उसने कुछ तो गड़बड़ किया है ऐसा लगता स्वामी जी महाराज के पास जब हम आए और उनको बताया तो धीरे धीरे धीरे धीरे करके उन्होंने हमारी सब शंकाओं को मिटाया और उसके बाद परमात्मा का परिचय दिलाया और बहुत प्रकार की आशाजनक आश्वासन भी बातें बताई उन्होंने कहा ठीक है तो वहाँ भी वो तो अपनी जबरदस्ती जैसे जैसे दुनिया में सारी आपत्ति विपत्ति से लड़के संघर्ष करके उनसे टक्कर लेकर अपने को पार करने को सोचा था ऐसे उधर भी सोचो कि अच्छा ठीक है समझू महाराज कहेंगी तो ऐसा करो तो ऐसा करने चलो तो भीतर में इतनी दुर्बलता अपने अंदर में ऐसे हृदय की सुस्कता में रस का कहीं नाम नहीं तो करें एक एक स्वाभिमानी बनावट तो उनको देना है प्रेम का भाव उनके प्रति अर्पित करना है और सारे जीवन में खुद झुन करके देख लो तो कहीं भी इतना स्थान भाव का पता चले न रस का पता चले तो हमने कहा कि अब ये चांस भी गया अब क्या करें तो हम महाराज से मैंने बैठ करके बहुत बढ़िया से अच्छा ललित साहित्यिक भाषा में सब सुनाया मैंने कहा महाराज पता नहीं कब से क्या हो गया खाल सजाकर देव मंदिर के द्वार पर खड़ी हूँ मैं कृष्णा की अग्नि से अर्ज के पात्र में जल सूख गया समझ महाराज क्या लेकर अंदर जाऊं? पुष्प की पंखुड़ियां मरू ना मुरझा दू महाराज कुछ बचा नहीं उनको क्या देने के लिए अंदर जाऊ अंतर्दृष्टि रखने वाले संत व्यथा को समझ गए मेरी पीड़ा उनके भीतर समा गई कहनी लगे कोई बात नहीं कह दो उन्हीं से कह दो तुम्हारी पूजा की अभिलाषा तो है म उदार मेरे पास सामग्री नहीं थी तो लाली तुम विश्वास करो तुम्हारा घट गया तो क्या हुआ उनका भी घट गया उनके पास भी कमी है क्या तो बात तो नहीं है तो अगर सुख गया तो वे अपना ही आनंद अवश्य तुम्हारे में भर देंगे और फिर तुम जब उनको अर्पण करोगी तो वे अच्छा मानेंगे आनंदित होंगे स्वयं तुमको आनंदित करेंगे और बड़ा उपकार मानते हैं तुम जो पियो शो कौन पियो है ये तुम्हारी अपने आप से कह रहे हैं सखियों से कह रहे हैं प्रेमी तो कह रहे हैं तो दिया हुआ उनका ही है और उन्हीं के प्रति अर्पित है और वो जानते हैं कि मेरा दिया हुआ है फिर भी उपकार मानते हैं आनंदित होते हैं और बहुत ही उपकृत होकर करके देने वाले भक्त को अपना विमाश पद बनाते हैं बड़ा आनंद बड़ा आनंद जनकपुरी की चर्चा में भी ये बात आती है और ब्रज की चक्रा में ये बात आती है। दोनों ही समय जब वे हमारे समान होकर हमारे बीच में पधारे तो उन्होंने अपने इस स्वभाव का बड़ा बढ़िया परिचय दिया जन्मपुरी से विदाई के दिन नजदीक आ रहे हैं रह रहकर समाचार आ रहा है चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ से कि बहुत दिन हो गए अब विदा जी भैया अब हम लोग तो जाएंगे तो सखी सहेलियाँ लड़की सब लड़कियाँ भौजाइयाँ किशोरियों की सब जो सब घेर के बैठती और कहती हे लालम आप चले जाएंगे तो आपको देखे बिना तो हम रह नहीं सकते तो कोई कहती कि आप जाइए न तो आप नहीं रहेंगे कोई कहती कि आप जाइए तो हमें लिए जाइए तो ये सबको मालूम था कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वो एक स्त्री के अलावे फिर दूसरा और विवाह नहीं कर सकते हैं फिर भी प्रेम के प्रभाव में वे लोग यही कि हम दासी होकर रहेंगी हम वहां छोटे छोटे दाल बजाएंगी लेकिन ये लालन हम लोगों को छोड़ कर मत जाइए हम रहेंगी कैसे तो जैसे जैसे इन भक्तों के हृदय भक्ति की लहर उमड़ती वैसे वैसे वे प्रकार से प्रेम स्वरूप परमात्मा उन सचिव सहेलियों आखिर उन्होंने कह ही दिया कि हे आपने जो किया किया तो किसी ने नहीं किया। आप मैं तो तो तो तो तो सदा ही प्रेम की बड़ी कृतज्ञता माने के संबंध में भी सुना होगा और के के प्रेम से हो है। तो, यहां तो सभ्यता की भाषा नहीं थी रहने वाले बार तो पकर पकर के रहे दादा तेरे संग मार इच्छा करता है, मार इच्छा करता है, जरा तो हम लोगों को तो छोड़कर जाए, लतो नहीं, जरा हम लोगों को तो छोड़कर सभी तो हरगेरा तो नहीं, तो करते करते उनके प्रेम से भी दूर उनको करते तो बजन दे दिया, नहीं जरा वजन जरा तो नहीं, मैंने कहा कि मार दे, कि नी, सुधा मई सर्वसमर्थ पति पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेश का नाश करे, सभी का जीवन सेवा त्याग से परिपूर्ण हो जाए